सत्य प्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रय सत्य प्रतिष्ठा पर क्रियाफलाश क्रियाफल का आश्रय हो जाता है योगी तो जो कहेगा शब्द प्रयोग करेगा वही हो जाएगा धार्मिक भूया इति भवति धार्मिक स्वर्ग प्राप्ही इस स्वर्ग प्राप्त अमोघास्तवाघय वाघ अमोघाथन ही अमो अमो जो कहेगा कहे वो हो जाएगा क्रिया साध्यो धर्मा हो क्रिया यहाँ क्रिया से क्रिया शब्द से धर्मा धर्म अधर्म किया कर्मसाध्य धर्म धर्म पुण्य का कर्म से विहित कर्म से धर्म निषिधकर्म से धर्म तो कर्म से होने से उसको कर्म शब्द से कर दिया धर्मा धर्माधर्म क्रिया तत्फल धर्म का धर्म का फल सर्ग नर्कती आश्रय क्रियाफल को आश्रय करता है तस्वत्व बृहस्पति बताया तो क्रियाफलाश्रयत्व तद से भगवत वाचो भगवती भगवत योगी का बाघ और योगी की बाघ ऐसे हो जाती है क्रियाश्रय तमा क्रियाश्रय्व के लिए कहा तो भूया ये कर्म फल विश्वधर्म युक्त हो जाए अरे फलाश्रयत्व के लिए सर्गम प्राप्त नहीं सर्ग को प्राप्त करता है क्रियाफलाश अमुखा गया तो अप्रतिता नहीं जो कहेगा वो हो जाएगा अस्थीय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थान अस्थीय चुरी का धन्य प्राप्त करने की इच्छा में से प्रतिष्ठित हो जाने से सर्वेश रत्ना उपस्थान सर्वदिशा में जो रत्न है विभिन्न उपस्थित हो जाते हैं सुबोधन टीका में सार्वादीक स्थानीय अशतिषंत रत्ना सर्विशाचित तो रत्न की प्रतिथि जाती है योग के लिए ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीलाभ ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होने वीर लाभ वीर्यलाभ सामर्थ्य प्राप्ति वीर सामर्थ्य के अभी कहने ये लाभा अप्रतिघा गुणा उत्कर्षति गुणों का उत्कर्ष अप्रतिघात रह तो गुण विरोधी रहित तो गुण उत्कर्ष होता है सिद्ध विनय तो ज्ञानम आधार समर्थ होती ऐसे सिद्ध योगी विनय में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए समर्थ होता है जिसको चाहता है ज्ञान प्राप्त करा लेता है वीरियम सामर्थ्यम ये लाभात अप्रतिघान का प्रतिघात रहित गुणा उत्कर्षति गुनाहे अमुमादि सिद्धि को प्राप्त करता है उत्कर्ष उपचुनति प्राप्त करते कठि करता है सिद्ध तारादि भी रष्टादि सिद्धि तार सुतार तार तार रम्यक सदामुदित प्रमोद प्रमोदित प्रमोद मानाख्य आठ सिद्धि से युक्त होता है शिष्य आदि ज्ञान उत्पन्न करा करता है सिद्धि उहा भी इनको अलग अलग नाम है नामयु शिष्य सु ज्ञान योग तदंग विषय यही ज्ञान योग तदंग योगांग विषय समर्थ होता है योग अंग विषय का ज्ञान अपरिग्रह स्थरीय जन्म तत्थमता बोधः परिग्रह संग्रह करना जितना आवश्यक उच्ची का ग्रहण नहीं करना अपरिग्रह उस पर जन्म कथनता संबोध जन्म न कथ कथं तथा कैसा किस प्रकार किया जन्मता इसका संबोध ज्ञान सम्य बोध होता है अस्य अच्छा भवति असयावती आसम कथम अहम आसम कचि कथि कई वाला भविष्यम कथमा भविषा एव मत्स्य एवसर पूर्वापरा मध्यसु आत्म भाविज्ञा सर्ेणुपा वर्त है एक सिद्धय अस् योगी भवति में कौन था किस प्रकार था क्या था कथम सिद्धि किस किस प्रकार कसम के कैसे के, होंगे क्या अयार किस प्रकार बनेंगे किस कैसा बनेंगे सब प्रकार किस जन्म में किस देश में किस काल में किस रूप में क्या था थाम से पूर्वातरा मध्यसु पूर्वातपूर्व में परिष्य में मध्य में वर्तमान में इसी जन में आत्मभाव जिज्ञासा अपने स्वरूप की जिज्ञासा स्वरूप नावर्तते है इसे आत्मा अहम भाव विषय में जिज्ञासा जो उसका स्वरूप ज्ञान हो जाता है यम स्थर्य एक सिद्ध है ये सब सिद्धि कह दिया यम की तीरता नहीं हाँ से होगी आगे नियम की दिखाएंगे टीकाने में निका रुचि तेज देहे इंद्रियादि के अभि संबंध जन्म ये देहे इंद्रिया से युक्त होता है जम निकाय संस्कार युक्त कर्मयुक्त से देहे इंद्रियादि से संबंधता जन्म होता है देना है देहे। ये वर्त है ंद्रिय दे अभी कफं हाँ बोत बोत जन्म तस् कथनता कथम हे किम प्रकार के भाव किं प्रकार काबोध स्यक बोधसंबोध बोधे ज्ञान सम्यक ज्ञान से अतिन्द्रिय सकार अतीिय शांतितपद जन्म परिज्ञानी यव सब प्रकार ठीक किस प्रकार के कथा अतीन्द्रिय विषय का भी ज्ञान हो जाएगा अतींद्रिय शांत उदित अव्यपदेश शांत है अतीत उदित है वर्तमान और अव्यपदेश भविष्यत जन्म परिज्ञानम ये सब हो जाता है ज्ञान निकाय विचिष देवत्व अक्ष जाति विशिष्ट किसी जन्म किस कि संस्कार जित किसी पुण्यपाप से युक्त होकर के किस जन्म प्राप्त करेंगे अतीतम जिज्ञासम कैसे था अस प्रकार भेदं से जिज्ञासम में अति विषय का प्रश्न हुआ कौन था इसमें प्रकार लेकर किस प्रकार था कैसा जन्म हुआ था ये सब कथम और किमचित कैसा था किस प्रकार उत्पन्न है किस स्थिति कैसे में कौन था वर्तमान से जन्म सर्व जिज्ञास के अब अभी शरीर भौतिकम के भूतानाम समूह मात्र आवश्यक तेज अन्य अत्रि कथम स्थिति अनुसने ये शरीर भौतिक है भूतों का समूह है अथवा उनसे अन्य क्या है इस विषय में सपष्ट ज्ञान होता है इसमें वाद्यों का विवाद है अत्यादि कथन से भी किस प्रकार सम्म करके क्वचित पठ्यते हुए कथन जित करके वर्तमान सर्वे के, तो के? के विषय में भी सब ज्ञान हो जाता है अनागत में जिज्ञास अनागत को जानना चाहता है क्या आगे बनेगी केवा वा पैसा हो यहाँ भी कथन से भी इस प्रकार किस प्रकार होंगे कैसे उत्पन्न होंगे ये सब प्रकार भविष्य के विषय में जन्म के विषय में ज्ञान हो जाएगा एवम से पूर्वांतरांत मध्य आत्मा जिज्ञासा पूर्वान्त अतीत काल परंत भविष्य मध्य वर्तमान तेसा भाव आत्मभाव अपना आत्मन सर्यादि संबंध कैसे प्रगति के संबंध कह कैसे होगा ये सब ज्ञान हो जाता है तस्में जिज्ञासा जिज्ञासा होना तत्व तो ज्ञान जो यद इच्छति सब तत्को जैसे चाहता है वैसे करता है कहकर के आगे होगा कोई साधन करने वाले जैसे थोड़ा पुस्तक में फिर आप आते हैं ठकने वाले ऐसे होते हैं अज्ञान से स्वाभाविक ऐसी प्रवृत्ति होती कहते हैं हम हमको पाँच जन्मों का ज्ञान हो गया पूर्वी क्या था उसके प्रोमी उसके प्रमुख उसके पूरे पांच जन का ज्ञान हो गया तो फिर एक दूसरे का बाद हमको तो एक से जन्मों का ज्ञान हो गया किंतु दोबारा दो पूछना नहीं एक सौ जन्मों का हम ऐसा होकर बोलते जाऊँगा और दोबारा बोलते हैं तो कहा याद कैसे कैसे सौ जन्मों का सोजन तो वगैरह लिखोते नही अरे बोलते कि द्वार कहो नोट कर दो द्वार कहो तो फिर ही नहीं होगा इस बार नहीं तो ऐसे होता है साधन करने पर ही प्राप्त होता है झूठा नहीं ही किंतु ज्यादातर नहीं प्राप्त करके झूठा बोलना झूठ बोल करके कुछ बना ही रह करते हैं सिद्धि सब है, है साधन कर्म से प्राप्त होता है और किंतु नहीं करके कहने वाले होते हैं कहीं पुस्तक में पढ़ ले ऐसा होता है फिर होता है हम कैसे होता है तो सभी का जन्म का ज्ञान हो जाता है ये सब आया जो ज्ञान हो जाने पर क्या लाभ होगा पहले वह किसी इसके पहले दस जन का पचास जन का ज्ञान होगा क्या होगा यदि वैराग्य हो तो ठीक है कैसे ऐसे था कष्ट में था समय करके वैराग्य हो विचार से हो दृढ़शास्त्र में विचार करें अंत तो ज्ञान अभी हो पचास जनों सौ जनों हजार जनों करोड़ जन्म के पहले भी क्या क्या था क्या नहीं था ये विचार क्या क्या था क्या क्या नहीं था क्या नहीं होता था सब तो सब प्रकार जन्म है सब प्रकार भोग क्या है आगे भी सौ प्रकार भोग करना पड़ेगा ऐसे विचार करें वैराग्य हो सन्मार्ग में चलना चाहिए ये सब प्राप्ति थे यदि वैराग्य कम हो जाए लोगों को प्रदर्शन करना उसमें कुछ हो तो व्यर्थ है इसे वैराग्य होकर के आगे बढ़े कि तो जितने सिद्धि है साधन यमुनियम आदि में प्रतिशतों होने से कुछ प्राप्त होने पर उत्साह बढ़ता है कुछ होता है होगा करके आगे बढ़े वैराग्य के साथ जहाँ दूसरे को प्रदर्शन करने दिखाने लगा तो वैराग्य उनसे दिखाना पड़ता है दिखाना तो गया तो वैराग्य गया जीका में सर्जादी समिज्ञासा तस्वीर जो यही यदिच्छसी सतत् करो क्या करता है करता है जिज्ञासा करता है तो ज्ञान प्राप्त करता है अभी नियम में नियम में प्रतिष्ठित होने पर नियमित बक्षा मौचा सांगुप्ता पर ही रतन सर्ग शौच के आया शौच संतोष नियम में मया शुद्धि सर्व बाहर की शुद्धि अंतकोण की शुद्धि सबसे शुद्धि अनुगर सांग की जुगुप्सा घृणा ये साफ करते करते जितने साफ करते रहो सर्वतो अशुद्ध है दुर्गंध है सांग में जुगुप्सा ये स्नान तो रोज करते हैं कभी यदि पतना हो तो दुर्गंध होता है अपने मुखर के बच्चे ऐसे करते हैं मुखर दाँत में हाथ को चला करके फिर उसको देखो सुबह कैसे के तो गंध होता है सुगंध तो होता है दुर्गंध तो होता है अपने ठोके भी और अब सर्ग में सब दुर्गंध है घा पड़ा हो जाए तो उसमें निकलेगा तो नहीं निकलेगा तो किसी के सर्ग हो तो लाके घा खड़ा होगा तो कुछ निकलेगा और अशुद्ध अशुद्ध है ये सर्ग ऐसा ही है और जो सर्ग साथ प्रसार चलता है तो तो ठीक है वो तो बंद हो गया तो पत्थर की जो मूर्ति है पत्थर है उससे भी निकट हो जाता है पत्थर की मूर्ति में दुर्गंध होता है और यह शरीर शास चल गया एक दो दिन में क्या होगा पत्थर की मूर्ति ऐसी सुरक्षित है दस वर्ष शायद तो कुछ नहीं होगा और ये शरीर दो दिन के बाद दुर्गंध हटाओ और भारी आज युद्ध दस मिन का भय करते सब डरेंगे भूत हो गया पहले तो डरेंगे और युद्ध स्पष्ट कर लिख प्रकार जब स्नान कर अशुद्ध हो गया ईसा लेता है सांग परिजर्ग सांग में घृणा और दूसरे सारे में संसर्ग सर्वत्र शरीर में असुचित भी चिंतन होगा तो संबंध नहीं होगा सांगे जिगुसाया शौचम आरभम काया अवद्धि कायान अभिषंगी य घृणाने पर शौच मारंभ सूच सिद्धित करता है करने पर काय में अवध्य दोष दर्शी दिखता है शरीर में क्या दोष है शरीर के अंदर क्या है ये विचार करने पर दोष दिखता है काया अनाभिसंग काय में अभिषंग आसंग आस नहीं होती यतिभागति किंच परीरसर्ग अन्य सर्वे के साथ काय स्वभाव अवलोक सममी कायम जिहासुरू अपने शरीर को भी छोड़ना चाहते हैं मृत जला, जला भी अक्ष आख्याल मृत्यु जल आदि सब साबुन रा करके साफ करते हुए भी काय शुद्धि में शरीर की शुद्धि नहीं होती साफ करते रहो फिर भी अशुद्ध है कथम परकाय अत्यंत में अप्रेत ही संशुचित अत्यंत अशुद्ध अपने शरीर की शुद्धि करते करते भी संतोष नहीं शुद्धि नहीं है रोज स्नान करते रोज करते रहो शुद्धि अत्यंत अशुद्ध दूसरे तरह के का संबंध किसी करेगा जो विचार करेगा तो देखे तो अशुद्ध है अवध क्या है काया कार्य अवधि अवध का कोई अर्थ है दोषया निर्देश दोष या निर्देश क्या है निर्देश क्या है दोष या निर्दोष है अवध्य है ना महेश हम, अवधिदोषे अनबद्ध निर्दोष अस्थुम अनबध्यम चबदोष अनबद्ध कैसे निर्दोष अवधे निर्दोष अबदे दोस अशुद्धि या दोषे अशुद्धि अवधे दोसदर्शी अबदे दोषे अयावधदर्शी टीका में शौचा सांगा परेय स अन्य बाह्य शौच सिद्धि सूचकम कथितम बाह्य शौच सिद्ध होने पर ऐसे सूचक होता है इस है शौच शुद्धि करते करते एकदम शुद्ध करते करते अंत में यंगमी जीकूचा और पर्या संसक इसका लाभ इस बताए शौच में बाह्य शुद्धि के सूचक आंतर सिद्धि सूचक म प्रतिष्ठा होने पर अंतर सिद्धि का सूचक एक क सत्त्व सप्तुद्धि सौ मनस्यग्रे इंद्रिय जयात्मदर्शन योग्यवाज ये अंतकोण शुद्ध होने पर ही होता है सत्त्व सप्तुद्धि अंतोण की शुद्धि उसके बाद अंतोण शुद्धि होने पर सौमश्यम सौ मनस्व सौमस्यम समस् प्रसन्नता है सत्त्व सप्तुद्धि अंदर में मल है मल रहित होने से समन्वस्य मानस सौख्यम उसके बाद एकाग्रम समन्वय से प्रसन्न होता है फिर एकाग्रता होती है एकाग्रता होने सरल होते हैं एकाग्रता होने पर इंद्रिय जय इंद्रिय को जीत लेता है फिर आत्मदर्शन योग्य तो आत्मदर्शन की योग्यता है सामर्थ्य आ जाता है अवंती वाक्य थे सर योग्य सत्तशुद्धि सामन्य ऐकाग्र्यग्रता इंद्रिजय है आत्मदर्शनयोग्यता होते हैं सुचे सत्तशुद्धि शुचिते अंतणशु ततः सामन ततः का क्या होता है सत्तु सामन ततः समनस्य ऐकाग्र्यग्रता उसे इंद्रियज उसे आत्मदर्शनयोग्यम बुद्धिस्त अंतण होता है इतना शौच स्तरियाम शौच स्तरीय होने पर यह प्राप्त होता है शौच सिद्धि हमेशा शुद्ध रहने पर ये अंत कोण शुद्ध करने पर भाई शुद्ध से हो गया सांग जुगता अंत को अंत शौच सिद्धि का ये सूचक है अंतकोण शुद्ध हुआ टीका में चित्तमलाम आख्याल चित्त सत्तम अमलम प्रादुर्भवती चित्त में मलये उनका आख्यालन सान दो करके चाप करना चित्तमल को हटाना काम करो दुरा आस चित्तसत्व अमल प्रादुर्भवती चित्तरूपण चित्तसत्वगुण अमलमलित शुद्ध होता है प्रकट हो जाता है वैवल्या तत्व सच्चता विमलवश शुद्धवशे विगत मलम यस्मा चित्त तद्विम तस्वैमल्यम स स तो मनुष्य मन में सचता है सत्य तद तो एकाग्र सच मन तंत्राणाम इंद्रिया इंद्रिया मन के अधिन मन गुज गया तो एकाग्र हुआ तो इंद्रिय का भी जय इंद्रिय की भी होता है तथा आत्मदर्शन योग्यतम बुद्धि सत्य में, में आत्मदर्शन योग्य होता है संतोषाद अनुतम सुखलाभ अनुत्तम क्या समाते गिरा कैसे होगा न उत्तम अनुत्तम कार से क्या होगा निकिष्ट सुख लाभ होगा न उत्तम अनुतम मतलब निकिष्ट हो जाए बहुब्री नम यार तद अनुत्तम अनुतम है नम बहुब्री नदुत्तम तो अनुतम नद्या उत्तम यार ये सूत्र कोई है समाप्त करने के लिए के क्या सुरक्षा उत्तर नस्त न से अस्त्यर्थक अस्त्यम वाच्य बहुत वाच्य वाच उत्तरपुद अविद्य मानो उत्तम यद अविद्य न्याय ये अर्थ दे दिया विद्यमान उत्तम यदि अनुत्तम से संस्कृत से अनुत्तम सुखलाभ यथा उत्तम से उत्तम धार में तथा तो से उत्तम ये कहा गया यम सुखम लोके युखम कृष्णाक्षख से तेना सोड़शि कला कला जितने सुख है कामजन्य सुख लोक में बहुत सुख मुख्य प्रसिद्ध है इसको लिया है त्रिपुरुष संबंध से यद से दिव्य महत् सुखम और स्वर्ग में जो महत्ख है दिव्य दिव्य भव दिव्य स्वर्ग सुख है जितने सुख है इसे कृष्णा क्षय सुख से ऐसे छोड़शीन कला न रहता कृष्णा क्षय अनुभव कृष्णा की निवृत्ति ही संतोषकार से समय के तो से जो प्राप्त है उसमें और अधिक नहीं चाहे कृष्णा की निवृत्ति अधिक प्राप्ति की इच्छा है कृष्णा कृष्णाक्षय होने जो सुख प्राप्त तो होता है इसके सोलह सोलह तीन कला ना रहता लोक में काम सुख स्वर्ग में सुख, जितने सुख सब करके कृष्णाक्षय के सोलह भाग से एक भाग रुपया का पहले सोलह आना होता था एक आना सोलह सोलह भाव भीता के लिए भी नहीं उससे भी निकुष्ट है अतः काय सुख के सोलह भाव को कभी प्राप्त होता इतने निकुष्ट है कृष्णा क्या में इतने सुख है इससे तृष्णा निवृत्ति के लिए तो तपस्या करते जन्म जन्म से ही कारण करते हैं तथा यथा से उत्तम यया तिना पूर्व यवन में अर्पयता पूर्व अपने यौन अर्पण किया उसको यजात ने कहा माता में या दुर्म दुर्मतिवीर दुर्मतिवीर यान ताम या न जीवती जीवताजन प्राज सुख नईपूते या दुत्यजा दुर्मति दुष्टा दि दुर्मत दुर्मतिर या दुत्यज दुस्त दुख ने दुखे से त्याग त्याग न काकटे नए दुर्मति और सुमति तो सुचुद्धि त्याग सह जीवती जीव्यता स्वयं तो न होते हैं कृष्णा न जीव्य स्वयं जिन्ना हो जाएगा तृष्णा न जीर्ण वयमे जिन्ना जीव्यता जिन्न। न जीव्य बुढ़ावना पर तृष्णा तो प्रबल होती ताम इस है संत्येजन से तृष्णा को त्याग करते हुए प्राज्ञा सुखे में अभिपूर्यते सुख से पूर्ण हो जाता है कृष्णा को जो त्याग करता है तदे तदर्शी यम स्मलो के त्यागना तप सिद्धि होने पर यह च पिरोस्कार काशु क्षया तपस तपस अशुद्धि क्षया का सिद्धि सर्वेन्दि जो तपकरेगा निर्व निर्वर्त्यम तप हिनशुद्धि आवरण आवरणमल तपस अशुदिक्षया तपकर्ण पर अशुद्धि का निर्वर्त्यम संपद्य मन जो तप किया जाता है अशुद्ध आवरणमल हिनस्ति नष्ट कर देता है तप तद आवरणमलावगमान चित्त जो आवरणमल है वो नष्ट पर काय सिद्धि काय सिद्धि अन्माद्यादि अन्मा निमा लक्ष्म महिमा प्राप्ति प्राकाम्य पंचम ईसित्त वसी चा का आठ सिद्धि ये आज्ञा आएगा तृतीय अध्याय सत्रह है इसी में अनुमादिश्धिक तथा इंद्रिय सिद्धि इंद्र सिद्धि के दूराश्रवण दर्शन आद्या दूर से श्रवण दूर से दर्शन दूर दर्शन तभी बना ये शास्त्र में पहले है संजय उठा ज्ञान दूर से श्रवण दर्शन महाभारत सुन करके देख करके बताते हैं अशुद्धि लक्षणम आवरणम तामसम अधर्मादि काम से आवरण अधर्मादि ये क्षय होने पर तप करने से अशुद्धि क्षय तपस् तप तप आवश्यक है इससे सब कुछ सतक शुद्धि सिद्धि होती है ज्ञान प्राप्त होता है अणिमाद्या ये अणिमादि प्राप्त हो जाए सिप्ति होती है महिमा लक्ष्मीमा प्राप्ति अनिमा लक्ष्म पानी में इस छोटा हो जाएगा लघे हालू हो जाएगा महिमा बड़ा हो जाएगा प्राप्ति हाथ से प्राप्त हो जाएगा चंद्र प्राप्त से स्पष्ट करने में जो इच्छा करेगा प्राप्त हो जाएगा वो अधिभूत होते उसके अध्ययन में सबका सबका ईश्वर और सबके अध्ययन में रखेगा अगर सीतम कामाव सायेगा जो इच्छा करेगा सब प्राप्त होगा इच्छा व्यर्थ नहीं होगी ये सब सिद्धि भी समझ करके वैराग्य से सिद्धि ग्रहण नहीं करे तपसे ज्ञान प्राप्त होता है या न दान न तपस आना सकना यज्ञ दान तपे सब ज्ञान का, का साधन में वेद में कहा गया साध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग साध्याय शास्त्र अध्ययन चिंतन प्रणवादी जप श्रेष्ठ देवता का संप्रयोग संबंध दर्शन होता है देवा दैवा ऋष सिद्धाश्चाध्याशील ग्छति दर्शनक प्राप्त होते हैं स्वाध्यायाद यहां का स्वाध्यादेवता संप्रयोग कार्य वर्धन से दर्शन प्राप्त करते फिर उनसे कार्य कर सकता है स्वाध्याय सिद्ध आह स्वाध्याय दर्शन ईशन है ईशन ईशन दर्शनम दर्शनम साक्षात्कार दर्शन ग्छति भाष्य में दर्शन का से क्या साक्षात्कार कार्य चर्तन कार्य के का अनुग्रह इसको अनुग्रहद करते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणी ईश्वर प्रणी धान से समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर अर्ित तो सर्वभाव से ईश्वर तो ने सर्वुरु अर्पण करने से कर्म कर्म फल से अर्पण किया है तो सामाधि सिद्धि यया सर्वईक्षितम अभी तथम जाना जो इष्ट है ईक्षितम इष्टम अभी सत्य जानता है देशांतरे देहांतरे कालांतरे से अन्य देश में अन्य देह में अन्य काल में क्या हो सब जान लेता है तथ से प्रज्ञाएं यथाभूतम प्रजाना तो यथा से जान लेता है टीका न व्यम ईश्वर प्रणिधान संप्रजात सधेरंगी न सिद्धि कितम सप्तरंगी यदि ईश्वर प्रणिधान से ही संप्रज्ञात सधे संगी साम सिोजा तो अंगये न ईश्वर प्रणिधान सिद्धिष्टादिष्टअलापारेण ते उपयोगा ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि कैसे होगी इतनी ईश्वर प्रणिधान सरल से नहीं है समर्पण हो तो परमात्मा के बाद समर्पित है ये तो कहना सरल है ईश्वर में समर्पित सर्वात्म भाव तैयार करना ईश्वर में समर्पित होना इसके लिए तो आवश्यक है आज सात अंगों अनुसार करने पर कुछ दृष्टि के द्वारा कुछ अदृष्ट्य के द्वारा दृष्ट आदिष्ट अभ्यांतर व्यापार न व्यापार के द्वारा तेषा उपयोग तेसा सप्ताह होगा यम सब, सब अंग से ईश्वर परिधान के द्वारा ही ये प्राप्त होता है संप्रज्ञात सिद्ध हो ईश्वर परिधान सिद्धि के लिए भी संप्रज्ञात सिद्धि के भी संयोग पृथस्थे में दधन एव क्रतुअर्थता पुरुषार्थता च संयोग पृथस्थम वाक्य वेद से कर, था, था था। एक दधि क्रतु के लिए हो, से भी हो पुरुषार्थ के लिए भी दधना जो होती अवन किया अग्निहोत्राधि दधी से अवन करने के लिए होम संपादक हुआ ये क्रतृर्थ हो गया अरे के वाक्य दधना इंद्रिय काम से जो हुआ था इंद्रिय पुष्टि चाहता है तो दधनी से हवन करें तो इंद्रिय पुष्टि का फल है जो दधना इंद्रिय काम से एक अलग वाक्य होने से इंद्रिय पुष्टि फल है ये दृष्ट फल है और दधना जो होती होम संपादक होने से क्रतवर्थ भी एक हीताधिका और पुरुषार्थ भी हुआ इसी प्रकार यहाँ भी एक संप्रज्ञात समाधि सिद्धि के लिए इस तरह परिणाम सिद्धि के लिए अन्य अंगों की आवश्यकता है न अनंतरम अनंतरम गता धारणा ध्यान समाधि न फिर धारणा ध्यान समाधि व्यर्थ हो जाएगा अनंतरम गता तो उनका कोई प्रयोजन नहीं है इतना संप्रज्ञात सिद्ध संप्रज्ञात समान गोचर संप्रजात का विषय धारणा-ध्यान समाधि का विषय समान होने से अंगातरेभ्य तदगोचरे अन्य अंग जो तदगोचर नहीं अस्तरंग अंतरंग प्रत, तो प्रति से अश्य का तो संयम से धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिलाकर संयम कहेंगे ये धारणा-ध्यान समाधि पर जो संयम है अन्य अंग क्या विषय है ये अंतरंग है क्योंकि धारणा-ध्यान समाधि का जो विषय है वही विषय संप्रजात समाधि का ईश्वर प्रणिधान समाधि का संप्रजात समाधि का जो विषय उस विषय में ही धारणा-ध्यान समाधि है ईश्वर प्रणिधान की अपेक्षा भी धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है क्योंकि ईश्वर प्रणिधानम गोचरम न संप्रज्ञ गोचरम संप्रजात समाधि का विषय ईश्वर प्रणिधान का विषय के नहीं ईश्वर प्रणिधान तो ईश्वर के विषय करेगा किंतु संप्रज्ञा तो साम के भी तो संप्रज दोनों के विवेक प्रकृतिपुरुष इसलिए ये बहिंगम कौन ईश्वर प्रणिधान भी धारणाध्यान सामि का विजय बहिंगम सर्वद्ध निर्दिष्ट प्रजातिथि प्रज्ञापुर दर्शिता ये कहा कि सर्व जाति प्र... प्रज्ञा यथात यथा प्रजाना थी थी। तो तो यथा थोतम यथा थोतम प्रजानाती तत्व से प्रज्ञा यथाभूतम यथाभूतम प्रजानाती प्रज्ञा ये प्रज्ञा शब्द की व्यपत्ति बताती बता दी बता प्रज्ञापर वित्पत्ति दस्य प्रजानाती प्रज्ञा यथा यथार्थ जानता है फिर इसकी प्रज्ञा इसे हो जाती है ये हो गया ईश्वर संविधान से ओ...